पहला प्रश्न आपने आज होने वाली प्रवचन माला का शीर्षक दिया है सुमिरन मेरा हरी करे भगवान इस शीर्षक का अभिप्राय समझाने की अनुकंपा करें चतन कीर्ति बाबा मल्लुपदास का प्रसिद्ध वचन है माला जपो न कर जपो जिघ्या कहो न राम सुमिरन मेरा हरी करे मैं पाया विश्राम मल्लुपदास उन अनोखे व्यक्तियों में एक हुए जिनकी गिनती उंगलियों पर हो सकती है मलुबदास अनूठो में भी अनूठे हैं साधारण संत नहीं है बड़े विद्रोही संत हैं, परंपरागत रूढ़िगत दख उनका व्यक्तित्व नहीं आग्नि अग्नि जैसे प्रज्वलित उनका एक एक वचन हीरो से भी तोलो तो भी बजनी पड़ेगा रे धूल है उनके वचनों के समक्ष और यह उनका प्यारे से प्यारा वचन है इस वचन की गहराई में उतरो तो तुम ध्यान की गहराई में उतर जाओगे इसमें ध्यान का सार आ गया है माला जपो न कर जपो मलुक कहते हैं लाख माला जपो कुछ भी ना होगा यह तो औपचारिकता है बाहर का कोई ग्रथ्य भीतर ना ले जाएगा बाहर का कृत्य तो और बाहर ही ले जाएगा और आदमी ऐसा पागल है अधर्म भी बाहर करता है और धर्म भी बाहर करता है फिर धर्म और अधर्म में भेद क्या रहा शराब घर भी बाहर तुम्हारी मस्जिद तुम्हारा मंदिर और तुम्हारा गुरुद्वारा और तुम्हारा गिरजा भी बाहर है दोनों में एक बात समान है दोनों बाहर है दोनों की यात्रा बहेर यात्रा है दोनों में से कोई भी स्वयं तक नहीं पहुंचा सकता कोई फिल्मी गीत गा रहा है अपनी धुन में मस्त कोई राम राम जपे जा रहा है अपनी धुन में मस्त मगर दोनों मन में उलझी, चाहे फिल्मी गीत हो और चाहे राम का गुणगान हो मन की ही क्रियाएं मन की कोई क्रिया अमन में नहीं ले जा सकेगी मनातीत जानो हो तो मन की सारी क्रियाओं को पीछे छोड़ देना होगा पाना हो सत्य को पाना हो स्वयं को तो न साथ देगा न काशी संसारी नहीं छोड़ देना है बाहर की यात्रा व्यर्थ है ये बोध और जो ऊर्जा बाहर संलग्न है इस ऊर्जा को बाहर से मुक्त कर लेना है ताकि ये अंतर यात्रा पर निकल जाए अपने ही भीतर डुबकी मारनी वहां कैसी माला वहां कैसा नाम वहां कैसा जाप न मंत्र है वहां न तंत्र है वहां न कोई यंत्र है वहां शास्त्र सब पीछे छूट गए शब्द सब, सब पीछे छूट गए तो शास्त्र कैसे बचेंगे माला जपो न कर तो ना तो माला फेरता हूं ना हाथ की उंगुलियों पर राम का स्मरण करता हूं करता ही नहीं राम का स्मरण ये क्रांतिकारी उद्घोष देखते हो छोड़ ही दिया है राम के स्मरण को क्योंकि स्मरण मात्र बाहर का है स्मृति मात्र बाहर की बनती मन बाहर की सेवा में संलग्न है मन बाहर का दास है फिर धार्मिक हो मन की अधार्मिक बहुत भेद नहीं पड़ता दुर्जन का हो कि सज्जन का समान है धर्म की आत्यंतिक दृष्टि में दुर्जन और सज्जन एक ही सिक्के के दो पहलू दोनों से कोई भी परमात्मा से न जुड़ सकेगा खतरा तो यह है कि वो जो दुर्जन है शायद अपनी भीतरी पीड़ा के कारण कि मैं क्या कर रहा हूं पश्चाताप के कारण शायद आत्मदंश के कारण किसी दिन अंतरयात्रा पर भी निकल जाए मगर सज्जन जो सोचता है दान दे रहा हूं पुण्य कमा रहा हूं मंदिर बना रहा हूं पूजा कर रहा हूं पाठ कर रहा हूं वह तो क्यों छोड़ेगा वह कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है उसकी जंजीरें सोने की हैं, दुर्जन की जंजीरें लोहे की लोहे की जंजीरें तो खलती हैं अखरती हैं कोई भी तोड़ना चाहता है लेकिन सोने की जंजीरों को आभूषण मान लेना बहुत आसान है और अगर हीरे जवाहराज जड़े हों फिर तो कहना ही क्या फिर तो सोने में सुगंध आ गई पापी भी शायद कभी परमात्मा को स्मरण कर ले, लेकिन पुण्यात्मा तो भटकता ही रहेगा अटकता ही रहेगा पाप उतना नहीं अटका था जितना पुण्य अटका लेता है धर्म की दृष्टि में तो दोनों ही छोड़ने हैं क्योंकि बहरी यात्रा छोड़नी असल में कृत्य छोड़ना है क्रिया छोड़नी मन छोड़ना है मन का सारा व्यापार छोड़ना है और उस अंत स्थल पर पहुंचना है जहां कोई लहर भी नहीं उठती न फिल्मी धुन उठती न गाली गलौज उठती न हरिस्मरण उठता है वहां कोई तरंग ही नहीं उठती निस्तरंग निर्विचार निर्विकल्प उसी दशा में अनुभव होता है उसी दशा में साक्षात्कार समाधि उसी दशा में समाधान है मलुप ठीक कहते हैं माला जपो कर जपो जिभ्या कहो न राम क्या कहूं जीप से राम को जीप से कहे राम का क्या अर्थ है कोई अर्थ नहीं और ध्यान रखना जब भी संत राम शब्द का उपयोग करते तो दशरथ के बेटे राम से उनका कोई प्रयोजन नहीं राम शब्द दशरथ के बेटे राम से बहुत पुराना राम तो परमात्मा का एक नाम है राम के पहले परशुराम हो गए परशुराम का अर्थ है फरसा वाले राम राम के पहले राम नाम तो था ही इसलिए तो राम को भी राम नाम दिया गया था नाम पहले से था इसलिए इस भ्रांत में मत पड़ जाना कि दशरथ के बेटे की बात हो रही ये तो परमात्मा का एक नाम है जिससे हरि एक नाम है वैसे राम एक नाम है जैसे ओम एक नाम है जो भी नाम चुन लो क्योंकि वस्तुता तो उसका कोई नाम नहीं वह अनाम है जिभ्या कहू नाम क्यों कहूं जीप से कहू ही क्यों कहने से क्या होगा पुकारू क्यों शोरगुल क्यों मचाऊ प्रदर्शन क्यों करूं सुमिरन मेरा हरि करें मैं पाया विश्राम मैं तो परम विश्राम में बैठ गया हूं यही ध्यान विश्राम यानी ध्यान जहां कोई क्रिया नहीं कोई हलन चलन नहीं कोई हिलन दुलन नहीं सब फिर हो गया पत्ता भी नहीं हिलता जहा सन्नाटा ही सन्नाटा है उस परम शून्य की अवस्था में एक अद्भुत घटना घटती मलुकदास कहते हैं कि स्वयं परमात्मा तुम्हारा स्मरण करता है तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती वो तुम्हारी फिक्र करता है वो तुम्हारी चिंता लेता है उसे ही लेनी चाहिए वही ले सकता है हम तो उसके ही अंग हैं हम तो उसकी ही ऊर्जा की किरणें हम तो छोटे छोटे दिए हैं वही सूरज हमें तो उसी की रोशनी परमात्मा से अर्थ है ये सारा अस्तित्व इसका जोड़ ये अस्तित्व हमारे प्रति उपेक्षा से भरा हुआ नहीं ये अस्तित्व हमारे प्रति परम प्रेम से पूर्ण है इस अस्तित्व से प्रति क्षण हमारी तरफ प्रेम की अजस्त्र धाराएं बह रही लेकिन हम बंद बैठे वर्षा तो हो रही हमारे घड़े उल्टे रखे वर्षा हो जाती हम खाली के खाली हम रोते ही रहते कि हमारी प्यास कब बुझेगी हमारी अतृप्ति कब मिटेगी और घड़ा उल्टा रखे बैठे क्यों हम भरते क्यों नहीं परमात्मा की सब पर कृपा होती है हम पर कृपा क्यों नहीं होती क्या हमसे नाराज किन जन्मों के पापों का हम फल भोग रहे किन्हीं जन्मों के पापों का फल नहीं भोग रहे हो ये तरकीबें हैं तुम्हारी अपने को समझा लेने की घड़ा सीधा नहीं करना है तो क्या क्या इजादे करते हो क्या क्या सिद्धांत खोज लाते हो कैसे कुशल हो कैसे चालबाज हो ऐसे ऐसे सिद्धांत खोजते हो बेईमानी से भरे हुए जिनका कोई हिसाब नहीं और एक बार तुम्हें सिद्धांत मिल जाते तो बस पकड़ के बैठ जाते हो हजारों साल से तुम गरीबों को समझा रहे हो कि तुम पिछले जन्मों के पापों के कारण गरीब अमीरों को समझा रहे हो कि तुम पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण अमीर हो ऐसे पंडित की बने आती पंडित को लाभ ही लाभ है अमीर खुश होता है दोहरे कारणों से एक तो इसलिए कि उसके पिछले जन्मों के पुण्य की घोषणा की जा रही है दुनिया जानती है उसकी बेईमानी को दुनिया जानती है कैसे उसने धन इकट्ठा कर लिया है? दुनिया जानती कितने गले काटे किस किस का खून पिया है पानी छान के पीता होगा खून बिना छाने पी जाता है उसके शोषण का सबको पता है और इसने पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए पंडित गुहार मचाए रखते हैं, एक तो फायदा ये कि उनकी गुहार से पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण इस जन्म में वो जो पाप कर रहा है वो छिप जाते छोटे पड़ जाते बड़ी बड़ी लकीरें खींच देता है पुण्य की तो पाप तो छोटे मोटे हो जाते दिए जला देता है पुण्य के चारों तरफ पुण्य की चर्चा गूंज उठती घंटनाद हो जाता है तो इस जन्म के पाप कौन गिनती में रह जाती एक तो फायदा ये दूसरा फायदा ये कि वो जो व्याख्या दे रहा है उससे गरीब को किसी तरह की बगावत करने की सुविधा नहीं रह जाती बगावत करने में क्या सार है पिछले जन्मों में पाप किए हैं सो भोगे ही भोगे जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा किए हैं पाप सो भोगो इतना ही करो कम से कम अब मत करना नहीं तो अगले जन्म में भी भोगे सो विद्रोह नहीं क्रांति नहीं बगावत नहीं क्योंकि ये सब पाप फिर और भोगे अब जितना हो चुका हो चुका इसी को रफा दफा करो किसी तरह इसी हिसाब के ताप को सुलझा लो पिछले ही काफी है इससे छुटकारा हो जाए अब और नया उपद्रव न बांध तो धनी दोहरे ढंग से खुश इस जन्म के पाप छिप जाते पिछले जन्म के पुण्यों के शोरगुल में और गरीबों से सुरक्षा मिल जाती इसलिए इस देश में कोई बगावत नहीं हो सकी इस देश में मार्क्स पैदा नहीं हो सकता था हो ही नहीं सकता था इस देश में साम्यवाद की कोई धारणा पैदा नहीं हो सकती थी असंभव थी क्योंकि इस देश की परिभाषाएं इस देश के मन का जो निर्माण हुआ है वो बड़ा बुर्जुआ है इस देश के चित्त की जो संस्कारिता है वो बड़ी जड़ है इस देश के जो संस्कार हैं, वो क्रांति विरोधी इसलिए 5000 साल में ये शायद अकेला देश है जहां कोई क्रांति नहीं हुई आज भी क्रांति की कोई संभावना नहीं क्योंकि आज भी हमारे पास वही सड़ा गड़ा दिमाग और गरीब को भी इसमें एक लाभ दिखाई पड़ता है गरीब को सांत्वना मिल जाती कि अगर मैं दुख भोग रहा हूं तो मेरे दुख का कारण कारण मिलते ही आदमी को बड़ी सहानुभूति सांत्वना उपलब्ध होती सहानुभूति इस तरह मिलती है कि लोग कहते हैं बेचारा क्या करे मजबूरी थी पिछले जन्मो में जो हुआ अब तो कुछ किया नहीं जा सकता जो हो गया हो गया कब किया था अब उसको अन किया तो किया नहीं जा सकता इसलिए भोग नहीं पड़ेगा इसलिए इस देश में गरीब की सेवा करने का कोई सवाल नहीं उठता वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है उसके फलों में बाधा डालनी, उसको फल भोग ही लेने दो अगर तुम बाधा डालोगे सेवा करके तो अगले जन्म में फिर फल भोगेगा तो तुम कुछ लाभ नहीं पहुंचाओगे हानि पहुंचाओगे जैनों में तेरा पंथ है एक आचारी तुलसी उसके आचार्य तेरा पंथियों की धारणा कि अगर कोई आदमी कुएं में भी गिर जाए तो उसे बचाना मत क्योंकि वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है किसी को धकाया होगा पिछले जन्म में अगर तुम उसको निकाल लोगे तो वो फल कैसे भोगेगा और फल नहीं भोगेगा और फल तो भोगना ही पड़ेगा फिर गिरेगा सो एक ही बार गिरने से काम हो जाता तुमने और उपद्रव कर दिया तुमने दो बार गिरने का इंतजाम कर दिया और तुमने जो बढ़ोगे मगर गिरोगे तुम भी सो तुमने दोहरे उपद्रव कर लिए अपने लिए पाप और इस आदमी के जीवन में बाधा डालती यहां तक तेरा पंथ की धारणा है कि कोई प्यासा भी मरता हो मरुस्थल में तो तुम पानी मत पिलाना, तुम चुपचाप अपनी राह चले जाना तुम डिग नहीं मत तुम अधिक भाव रखना तुम अविचलित रहना क्योंकि वो अपना फल भोग रहा है बेचारे को भोग लेने तो किया है सो भोगेगा कैसे कैसे सिद्धांत कैसा कैसा अद्भुत अध्यात्म इसलिए इस देश का साधु सन्यासी किसी की सेवा नहीं करता सेवा लेता है ये सेवा करने की बात तो ईसाई ले आए ये तो ईसाई धारणा है ये हिंदुओं की जैनों की बौद्धों की धारणा नहीं कल्पना ही नहीं कर सकते कि जैन मुनि और किसी की सेवा कर रहा हो जैन श्रावक अपने मुनि के दर्शन करने को जाते हैं तो उनकी भाषा ही ये है पूछो उनसे कहां जा रहा है तो वो कहते हैं मुनि महाराज की सेवा को जा रहे ये कल्पना की थे कि शंकराचार्य फिर वे पुरी क्यों हो कि द्वारिका के कि कहीं और के? की सेवा कर रहे हो असंभव इसलिए सूद्रों को हम पांच हजार साल तक सताते रहे हम उनको उनके कर्मों का फल दे रहे हैं नहीं तो वो शूदरी क्यों होते शूद्र हुए ही इसलिए हैं कि पाप किए भोगने ने तो फल और हम ही फल नहीं देंगे तो कौन उनको फल देगा भगवान के काम में ही लगे उनको दो फल अच्छा फल दो ताकि दोबारा फिर ऐसी भूल ना करें जैसे न्यायाधीश अच्छा फल देता है ना चोरी करोगे बेईमानी करोगे धोखाधड़ी करोगे तो न्यायाधीश का काम ये कि अच्छी तरह से फल दे कि दोबारा फिर ऐसा काम ना करो यही कार्य ब्राह्मण का है पुरोहित का है तुम सब सज्जनों का है सेवा करने का सवाल ही नहीं उठता सेवा से बच गए क्रांति से बच गए और एक बड़ी अजीब सहानुभूति कि भाई क्या कर सकते हो तुम भी क्या करोगे तुम्हारा भी अब कोई कसूर नहीं पुराना कसूर है और दूसरी बात गरीब को भी एक राहत एक शांत बना क्योंकि उसको कारण मिल गया एक बड़ी मजे की बात है आदमी के मन की कि जब तक उसे कारण न मिल जाए किसी चीज का उसे बेचैनी होती फिर चाहे झूठा कारण ही मिल जाए तो भी उसे चैन आ जाता है जब तक कारण न मिले तब तक वो पूछता क्यों ऐसा क्यों विचार उठता है चिंता उठती जैसे ही कारण मिल जाए घल हो गया मन को जवाब मिल गया इसलिए अगर तुम गरीब हो अंधे हो लंगड़े हो लूले हो उत्तर साफ है पिछले जन्मों का कर्म भोग रहे हो भोग नहीं पड़ेगा इससे एक राहत मिल गई एक सांत्वना मिल गई अब इतना ही ख्याल रखो कि आगे ऐसी भूल ना हो हमने अजीब अजीब सिद्धांतों का जाल बुन रखा है सच्चाई कुछ और है सच्चाई ये है कि तुम अपना घड़ा उल्टा रखे बैठे हो सीधा करो अभी भर जाए या कुछ लोग अगर सीधा भी किए हुए हैं तो ये नहीं देखते कि उनकी तलहेती फूटी हुई सो वो सीधा रखे बैठे वो कहते हैं आप क्या बातें कर रहे हो घड़ा तो हम सीधा रखे मगर भरता नहीं तो जरा ये भी तो देखो कि तलहटी भी है कि फूटी हुई तो तलहेती फूटी हुई कोई है जिनकी तलहटी भी ठीक मगर घड़े में इतने छेद कि भरता भरता है कि खाली हो जाता है फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनके घड़े में छेद भी नहीं तलेटी भी ठीक है सीधा भी रखा है मगर घड़ा इतना गंदा है कि आकाश से अमृत भी बरसे तो जहर हो जाए शुद्धतम पानी गिरता है मगर तुम्हारे घड़े में पहुंचते पीने की बात दूर छूने योग्य भी नहीं रह जाता तो घड़े की सफाई करनी होगी सारी बात अभी करने की है ध्यान से यह सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती पहला काम घड़ा सीधा हो जाता मन हटा कि चेतना परमात्मा के सन्मुख हो जाती ये घड़े का सीधा होना विचार हटे कि छिद्र हटे विचार वासनाएं आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं अभी लालसाएं ये सारे के सारे छेद हैं, हजारों छेद हैं। जैसे ही ये हटे कि घड़े में छेद नहीं रह जाए अहंकार हटा कि घड़े की तलेती फूटी नहीं रह जाती अहंकार फोड़े हुए हैं तुम्हें अहंकार तुम्हें मार रहा है और अहंकार भी कैसा गजब का है उसने भी सीढ़िया बना रखी ब्राह्मण अहंकार से भरा हुआ है वो छतरी को नीचे देखता है छतरी का मजा ये है कि वो मजाइ को नीचे देखता है वैश्य का मजा ये है कि वो सूद्र को नीचे देखता है सूद्र को भी तुम ये मत सोचना उसने भी इंतजाम कर रखा है चमार बंगी को नीचे देखता है सुद्रों में भी सब सुद्र अपने को एक सा शूद्र नहीं मानते उनने भी सीढ़ियां बना रखी मैं एक नाइयों की सभा में बोलने गया एक अद्भुत संत हुए सेनानाई उनका जन्मदिन था लोग आए मैंने कहा कि जरूर आऊंगा मगर नाइयों के अतिरिक्त कोई नहीं आया सुनने जो लोग मुझे भी सुनने आते थे सदा वो भी नहीं आए मैंने उनसे बाद में पूछा कि तुम कोई दिखाई नहीं पड़े उन्होंने कहा क्या हम नाइयों के पास बैठ के उनके बीच में बैठे नऊओ के बीच में बैठे नाई तो सूत्र है कोई ब्राह्मण है कोई छत्री है कोई वैश्य वो सूत्रों में बैठे फिर एक बार मैं छमहारो की एक सभा में बोलने गया रैदास कि वाणी पे मुझे सुनना चाहते थे मुझे तो मैंने सोचा यहां कम से कम नाई तो आएंगे वहां नाई तक नहीं आए तो मैंने पूछा उन नाइयों से कि क्यों भाई तुम बड़े नाराज थे कि दूसरे नहीं आए थे तुम्हें तो कम से कम आना था तुम भी सुधरो, ये भी सुधर है उन्होंने तो आप क्या कहते समों की सभा में और हम आए अरे हम नाई है अब आजकल वो अपने को भी नहीं कहते अपने को सेन कहते कि हम सेन थे हैं। हम ऐसे चम्हारों की सभा में नहीं आ सकते चम्हारों के बीच हम बैठेंगे चम्हारों की सभा में सिर्फ चम्हार आए कोई और नहीं आया उसमें भी सब चम्हार नहीं आए मैंने पूछा कि बस इतनी चम्हार हैं उन्होंने कहा नहीं चमहार तो और भी लेकिन हम में भी छोटी बड़ी जातियां हैं जो चमहार अच्छे काम करते उनकी अलग जाति वो लोग अपना पूछा मानते जो जूते बेचते वो अपने ऊंचा मानते उनसे जो मरे हुए जानवरों की खाल निकालते तो सीढ़ी सीढ़ी खड़ी कर दी हमने आदमी को ऐसा खंडित करती है, अहंकार होगा तो ये होने वाला है अहंकार सभी की तलहती फोड़ देता है और जहाँ अहंकार है वहां परमात्मा से संबंध नहीं हो सकता परमात्मा बरसता रहेगा तुम खाली के खाली रहोगे अहंकार भर नहीं सकता अहंकार कब किसका भरा है अहंकार खाली है और खाली ही रहता लाख भरने के उपाय करो ध्यान ये सारी अद्भुत क्रिया को कर लेने की ये तुम्हारे अहंकार को मिटा देगा क्योंकि जो शून्य हुआ वहां कैसा मैं भाव और जहां मैं नहीं है वहां कैसा ब्राह्मण कैसा सूत्र कैसा छत्री कैसा वैश्य और जहां मन गया वहां घड़ा सीधा हुआ चेतना सीधी परमात्मा से जुड़ी और जहां वासना न रही वहां छिद्र ना रहे और सारा कलुष क्या है क्रोध का है वह मनुष्य का है ईर्षा का ये तो जहर है जो तुम्हारे घड़े में लपटे हुए लेकिन मन से हटे कि ये सारे जहर से हट गए ये सारे जहरों की सीमा मन तक मन के पार इनकी कोई पहुंच नहीं ये सारी आसान थी ये सब उपद्रव मन का है कहते मल्लुक सुमिरन मेरा हरी करें मैं पाया विश्राम वो कहते मेरा तो विश्राम हो गया मैं बचे ही नहीं मैं तो ऐसा विश्राम को पा गया हूँ ऐसा ठहर गया सारी गति गई सारी क्रिया दौड़ धूप आपाधापी गई कि तब मैंने एक अद्भुत बात पाई एक अनूठा चमत्कार देखा आश्चर्यों का आश्चर्य कि मैं तो राम का नाम नहीं जप रहा हूं लेकिन परमात्मा मेरा स्मरण करता है चौबीस घंटे मेरी याद रखता है चौबीस घंटे उसकी अनुकंपा मुझ पे बरस रही बिन मांगे बरस रही बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न चूने इसलिए इस शीर्षक को मैंने चुना इन आने वाले दस दिनों के लिए काश तुम्हारे जीवन में भी ऐसा हो सके तो ही जानना कि तुम जिए तो ही जानना कि तुमने कुछ पाया तो ही जानना कि जीवन सार्थक हुआ है दूसरा प्रश्न भगवान मैं चारों ओर ऐसे लोग देख रही हूं जो आनंदित हैं। यह सुंदर बात है लेकिन अपने आप से पूछती हूं कि इनमें से कितने युवक युवतियां अपने माता पिताओं को घर पर संताप में छोड़ आए क्या यह उचित है कि वे केवल अपनी ही फिक्र करें और दूसरे दायित्वों को भूल जाएं पाओला फलाची पहली बात जो अपनी फिक्र नहीं कर सकता वह कोई और दूसरा दायित्व कभी पूरा नहीं कर सकता पहला दायित्व अपनी तरफ है और जो वहां चूका वो सभी दायित्वों में चूक जाएगा जो स्वयं शांत नहीं वह किसी को भी शांत नहीं कर सकता जो स्वयं आनंदित नहीं वह किसी को भी आनंदित नहीं कर सकता हम इस जगत में दूसरों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है अगर दुख हमारे पास है तो हम दुख ही पेंगे और कोई उपाय नहीं है अन्यथा हो ही नहीं सकता यह जीवन की अनिवार्यता है यह हो सकता है कि हम चाहें कि सुख दें मगर स्वर्ग चाहने से किसी को हम नहीं दे सकते नरक का रास्ता कहते हैं शुभाकांक्षाओं से पटा पड़ा है क्यों पाओला फलाची जो बेटे और बेटियां अपने माँ बाप के पास है क्या उनके माँ बाप उन बेटे और बेटियों से संतुष्ट तृप्त हैं कौन माँ बाप अपने बेटे और बेटियों से तृप्त है संतुष्ट कौन माँ बाप शिकायत से नहीं भरा है कौन पति शिकायत से नहीं भरा है पत्नियों की कौन पत्नी शिकायत से नहीं भरी है पतियों की कौन बच्चे शिकायत से नहीं भरे हैं माँ बाप की और सारी दुनिया में सभी लोग कहते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं लेकिन कहीं प्रेम दिखाई पड़ता नहीं प्रेम का संगीत सुनाई पड़ता नहीं प्रेम के फूल खिलते अनुभव में नहीं आते कहीं प्रेम की सुगंध उड़ती नहीं सब तरफ अप्रेम है घृणा है कारण क्या होगा कारण यही है कि जो हमारे पास नहीं है वो हम दूसरे को देना चाहते पति स्वयं आनंदित नहीं है और पत्नी को आनंदित करने में लगा है ये कैसे हो सकता है पत्नी स्वयं आनंदित नहीं है और पति को आनंदित करने में लगी ये कैसे हो सकता है ये तो दो भिकमंगों जैसे होगी बात एक दूसरे के सामने झोली फैलाए खड़े कौन किसको दे दोनों की झोली खाली दोनों एक दूसरे पर नाराज हो रहे हैं दो ज्योति एक रास्ते पर मिले रोज मिलते थे सुबह सुबह उसी रास्ते से गुजरते थे बाजार जाने के लिए एक दूसरे को अपना हाथ दिखाते थे भाई जरा मेरा हाथ तो देखो आज व्यवसाय कैसा चलेगा अब जो जोशी एक दूसरे को अपना हाथ दिखा रहे हैं ये किसका हाथ देख सकेंगे इनको खुद अपना पता नहीं है ये किसको किसका पता दे सकेंगे दो मनोवैज्ञानिक एक बार बगीचे में मिले सुबह घूमने गए होंगे एक मनोवैज्ञानिक ने दूसरे से कहा तुम तो भले चंगे हो मेरे संबंध में कुछ कहोगे मेरी हालत कैसी दूसरे को बाहर से देख सकते हो भला चंगा दिखाई पड़ रहा है अपने को तो देखने तक की क्षमता नहीं कि अपने भीतर उतरने की क्षमता नहीं मेरी हालत कैसी कुछ मेरे संबंध में कहो ये हम दूसरे से पूछ रहे पाओला तेरे मन में ये विचार तो उठा कि ये युवक और युवतियां यहां आके इतने आनंदित लेकिन घर पर अपने माता पिताओं को संताप में छोड़ आए जो नहीं छोड़कर आए हैं अपने माता पिता को उनके माता पिता आनंदित हैं यह भी सोच और फिर माता पिता अगर संताप में है तो जरूरी नहीं है कि कारण उनके बेटे बेटियों का यहां आना हो कारण उनकी अपनी मूढ़ता हो सकती अपनी जड़ता हो सकती उनकी जलता के लिए उनके बेटा बेटी जिम्मेवार नहीं अभी एक महिला का पत्र आया उसकी बेटी के नाम उसकी बेटी ने सन्यासनी है और पावला के देश की ही है इटली से ही है अपनी मां को मेरी किताबें भेजी होंगी कि माने किताबें पढ़ी और उसने पत्र लिखा कि मैं किताबों को पढ़ के प्रसन्न हुई बातें बिल्कुल ठीक है सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ कि क्या यह व्यक्ति जिसके पास तुम रुक गई हो कैथलिक ईसाई है या नहीं अगर कैथलिक ईसाई है तो बिल्कुल ठीक और अगर कैथलिक ईसाई नहीं तो जितने शीघ्र घर आ सको आ जाओ मेरी बातें ठीक है हैं वो लिखती मगर मेरी बातों के ठीक होने से क्या लेना देना है उसकी बेटी आनंदित है ये वो जानती है लेकिन उससे भी कोई प्रयोजन नहीं प्रयोजन इस बात से कि जिस व्यक्ति के पास रुकी हो वो कैथोलिक ईसाई है या नहीं निश्चित ही मैं न कैथलिक हूं न प्रोटेस्टेंट हूँ न हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ न जैन हूँ न बौद्ध मैं निपट आदमी हूँ खालिश बस आदमी हू कोई विशेषण नहीं अब अगर ये मां संताप ग्रस्त हो जाए तो क्या इसकी बेटी जुम्मेवार है ये इसकी मां की मूर्ता है अम्मा की मूर्ता के लिए बेटी क्या करे चेष्टा करती है किताबें भेजती है पत्र लिखती है समझाने की कोशिश करती और क्या कर सकती क्या तुम सोचती हो ये बेटी वापस चली जाए तो यह अपनी मां को आनंदित कर सकेगी अपने आनंद को भी गंवा देगी और इसकी मां ने क्या खाक आनंद पाया होगा जिसको अभी इतनी भी समझ नहीं आई जीवन में कि धर्म का कोई संबंध कैथलिक ईसाई या हिंदू या मुसलमान से नहीं होता इसकी मां अंधविश्वासी अब अगर कोई अपने अंधविश्वासों के कारण दुखी हो रहा हो तो इसमें कसूर किसका है इसमें भूल चूक किसकी तब तो हमें सारे शिक्षालय बंद कर देने चाहिए क्योंकि ईसाई मानते हैं कि पृथ्वी चपटी और विश्वविद्यालयों में बच्चे पढ़ के लौटेंगे कि पृथ्वी गोल माँ बाप को संताप होगा ईसाई मानते हैं कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है और बच्चे विश्वविद्यालय से पढ़ के लौटेंगे कि सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती इससे माँ बाप को संताप होगा क्या करना माँ बाप के संताप को देखना है या सत्य को देखना है तो ये सारे विश्वविद्यालय बंद हो जाने चाहिए और फिर भी क्या तुम सोचती हो कि माँ बाप आनंदित हो जाएंगे माँ बाप आनंदित होते ही कहा किसके मां बाप आनंदित होते माँ बाप को हमेशा शिकायत बनी रहती इस दुनिया में कोई किसी दूसरे से आनंदित हो ही नहीं सकता किसी दूसरे के कारण आनंदित हो ही नहीं सकता आनंद भीतर की घटना है स्वस्फूर्त होता है आनंद ध्यान से उपजता है संबंधों से नहीं इसलिए ये जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है पावला कि यहां चारों ओर तुम देख रही हो लोग आनंदित हैं तुम्हें भी लग रहा है यह बात सुंदर ऐसे आनंदित लोग जो मां बाप के पास हैं वो भी तुम्हें दिखाई पड़ते अगर नहीं तो वे निरानंद लोग कैसे अपने दायित्वों को पूरा कर रहे होंगे जबरदस्ती धो रहे होंगे मगर भीतर भीतर बच्चे सोचते हैं कभी खूसट बुढ़े से छुटकारा मिले कभी ये बुढ़िया मरे तो झंझट मिटे, और पश्चिम में तो बच्चे आज नहीं कल माँ बाप को छोड़ के चले ही जाते पश्चिम में तो बूढ़े माँ बाप अस्पतालों में या वृद्धालयों में रह रहे हैं ये तो कहीं न कहीं छोड़ के जाएंगे अगर ये यहां आ गए हैं तो तत्सण सवाल उठता है कि उन्होंने अपना दायित्व छोड़ दिया अगर ये कहीं जाके नौकरी करते धन कमाते चाहे चोरी से ही धन कमाते चाहे बेईमानी से ही धन कमाते तो भी अपना दायित्व पूरा कर रहे होते लेकिन इनका आनंदित होना दायित्व का पूरा करना नहीं मेरी दृष्टि में तो अगर ये आनंदित होकर वापस लौटेंगे किसी दिन तो शायद आनंद को बांट सकेंगे ये जहां जाएंगे वहां आनंद की किरणें बिखेरेंगे मेरे हिसाब में दायित्व गौण है नंबर दो है आनंद प्रथम है। और आनंदित व्यक्ति ही केवल अपने कर्तव्य पूरे कर सकता है दुखी व्यक्ति अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर सकता करे भी तो जबरदस्ती करता है मजबूरी में करता है करना पड़ता है इसलिए करता है उसका कोई रस नहीं होता करने में और अगर मेरी बात तुम्हें तो समझ ना आए, कठिन पड़ेगी समझना मैं तो स्वार्थ सिखाता हूं मेरे लिए स्वार्थ शब्द बुरा शब्द नहीं स्वार्थ शब्द का अर्थ है स्वयं का अर्थ स्वार्थ शब्द का अर्थ है मैं कौन हूं इसको जानना और जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसके जीवन में क्रांति हो जाती है वो अच्छा पति होगा अच्छी पत्नी होगी अच्छा बेटा होगा अच्छी बेटी होगी अच्छा बाप होगा अच्छी मां होगी वो जो भी होगा जहां भी होगा उसके जीवन में एक सुगंध होगी उसके संबंधों में एक रस होगा क्योंकि उसकी हर जीवन शैली में परमात्मा की छाप होगी मैं स्वार्थ विरोधी नहीं और भी जान के तुम्हें हैरानी होगी पाओला कि मेरी मान्यता है कि जो स्वार्थ को ठीक से समझ लेता है वही परार्थी हो सकता है स्वार्थ और परार्थ में मैं विरोध नहीं देखता जो स्वार्थी ही नहीं है वो परार्थी तो कभी हो ही नहीं सकता जिसने स्वयं का ही अर्थ नहीं साधा अभी वो औरों का क्या खाक अर्थ साधेगा हाँ जबरदस्ती उससे सदवा दो दूसरों का अर्थ धक्के दे देख, उससे सेवा करवा लो तो कर देगा लेकिन मजबूरी होगी जबरदस्ती होगी उसका आनंद नहीं हो सकता है और मजा क्या उस बात में जिसमें आनंद ना हो रस क्या हो उस बात में जो तुम्हारे भीतर से उपजती ना हो मैं स्वार्थ सिखाता हूं परार्थ के फूल स्वार्थ में ही लगते हालांकि तुम्हें आज तक यही बात कही गई है सदा यही दोहराया गया है कि स्वार्थ और परार्थ विरोधी हैं, स्वार्थ छोड़ो और परार्थ करो आज तक मनुष्य जाति के इतिहास में यही मूढ़तापूर्ण बात समझाई गई इसका परिणाम ये हुआ कि परार्थ तो हुआ ही नहीं स्वार्थ भी नहीं हो पाया पहले तो मैं कहता हूं अपनी जड़ें मजबूत करो ताकि तुम्हारे जीवन में फूल खिलें फूल खिलेंगे तो सुगंध दूसरों को मिलेगी ही मिलेगी और तुम्हारी अपनी ही जड़ें मजबूत नहीं है तो तुम इस भ्रांति में मत पड़ना कि तुम किसी को सुगंध देने में कभी भी समर्थ हो सकते हो पावला का दूसरा प्रश्न है भगवान आप जानते हैं कि इस समय दुनिया में युद्ध की चर्चा चल रही है इस खतरे को रोकने के लिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है पावला अब तक तुम्हें युद्ध ही सिखाया गया है अब तक तुम्हें प्रेम सिखाया नहीं गया अब तक तुम्हें युद्ध के लिए ही तैयार किया गया है तुम्हें प्रेम की कोई भूमिका नहीं दी गई तुम्हें शांति का कोई पाठ नहीं पढ़ाया गया यद्यपि कहते हैं राजनेता कि हम शांति चाहते हैं मगर बड़ी अजीब है उनकी शांति शांति चाहते हैं बनाते एटम बम शांति चाहते हैं बनाते है, हाइड्रोजन बम औरों की तो बात छोड़ दो ये गांधीवादी देश है भारत ये तो अहिंसा की बात करता है मगर ये भी अपना 70 प्रतिशत धन फौजों पर खर्च करता है भूखा मर रहा है अधनंगा है कपड़ा नहीं मकान नहीं मिट्टी का तेल नहीं जीवन की साधारण जरूरतें पूरी नहीं होती मगर मिलिट्री में सांडों को पाल रहा है कर्नल जनरल मेजर ये सब सांड हैं, जिनका कुछ काम नहीं कवायद करो क्योंकि खतरा है पड़ोस में दूसरे देश अपने अपने सांडों को पाल रहे हैं उनके साथ डंड बैठक लगा रहे हैं तो अपने शानों को भी डंड बैठक लगवा सबको अपना झंडा ऊंचा रखना झंडा उंडा किसी को मतलब नहीं सबको अपना डंडा ऊंचा रखना झंडा तो बहाना है झंडे में छिपा डंडा जब तक दुनिया में देश तब तक युद्ध होंगे देश मिटने चाहिए बहुत हो चुका अब कोई जरूरत नहीं है कि भारत हो पाकिस्तान हो चीन हो रूस हो इटली हो जापान हो जर्मनी हो बहुत हो चुका दुनिया से राष्ट्र मिटने चाहिए जब तक राष्ट्र है तब तक युद्ध जारी रहेंगे मैं ये प्रयोग यहां कर रहा हूं यहां किसी को पता नहीं कौन कौन है किसी को चिंता भी नहीं यहां सारी दुनिया एक परिवार की तरह रह रही छोटा सा परिवार लेकिन इस परिवार में सारे लोग हैं कोई तीस पैंतीस राष्ट्रों के लोग लेकिन कोई भेदभाव नहीं धर्म मिटने चाहिए धर्म बचेगा धर्म मिट जाने चाहिए बहुवचन में धर्मों की कोई जरूरत नहीं एक बचन काफी हिंदू की क्या जरूरत है मुसलमान की क्या जरूरत है ईसाई की क्या जरूरत है पोप की क्या जरूरत है और शंकराचार्य की क्या जरूरत है इतना काफी है कि लोग धार्मिक हो और धार्मिक होने के लिए ध्यान की जरूरत है और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं ना बाइबल को मानने की जरूरत है ना कुरान को ना वेद को और इन बाइबल और कुरान और वेदों में ऐसी मूर्तापूर्ण बातें भरी की मानने वाले अंधे ही लोग हो सकते अगर इनको कोई जरा आंख खोल कर देखे तो बहुत घबराएगा कि कैसे माने इनको इनमें कचरा ज्यादा है हीरे तो कभी कभार मिलेंगे और जो हीरे हैं वो तो तुम्हें अपने ध्यान में खोदने से खुद ही मिल जाएंगे तो इस कचरे में इतना क्यों परेशान होना और जब तक तुमने अपने हीरे नहीं पहचाने तब तक तुम ये भी नहीं जान पाओगे कि वेद में क्या कचरा है और क्या हीरा है कैसे जानोगे तुम्हारे पास कोई कसौटी नहीं कोई मापदंड नहीं कोई तराजू नहीं अगर दुनिया से युद्ध मिटाने हैं पावला तो राष्ट्र मिटने चाहिए धर्म मिटने चाहिए सीमाएं मिटनी चाहिए सब तरह की सीमाएं मिटनी चाहिए पृथ्वी एक पृथ्वी एक है और पृथ्वी को एक ही होना चाहिए सारी पृथ्वी पर एक शासन काफी है इतने राष्ट्र इतनी सत्ताएं इतनी सरकारें इनकी कोई आवश्यकता नहीं मेरे सन्यासी उसी दिशा में पहला कदम उठा रहे जैसे जैसे सन्यासियों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे राजनेताओं को चिंता बढ़ेगी क्योंकि मेरा सन्यासी सब तरह की बगावत करने वाला है कर ही रहा है पावला अगर युद्ध मिटाना है सन्यासी फैलाओ अगर युद्ध बढ़ाना है तो सैनिक बनाओ सैनिक और सन्यासी विपरीत सैनिक का अर्थ है युद्ध युद्ध की तैयारी और सन्यासी का अर्थ है शांति शांति की तैयारी फैलाओ सन्यासी को फैलाओ सन्यासी के रंग को डुबा दो सारी पृथ्वी को ध्यान में अपने आप युद्ध समाप्त हो जाएंगे युद्धों की कोई भी जरूरत नहीं अकार लड़े गए हैं व्यर्थ लड़े गए हैं तीन हजार सालों में पांच हजार युद्ध हुए और अब तक तो हो भी सकते थे क्योंकि टुच्ची टुच्ची हमारे पास साधन सामग्री थी अब तो बड़ा मुश्किल मामला है अब तो युद्ध होगा तो पूर्ण युद्ध होगा एक ही युद्ध में सारी दुनिया समाप्त होगी ना आदमी बचेगा ना पशु पक्षी बचेंगे न पौधे बचेंगे कीड़े मकोड़े भी नहीं बचेंगे जीवन ही नहीं बचेगा एक भयंकर युद्ध के द्वार पर हम खड़े हैं, एक लिहाज से यह अच्छा है क्योंकि हमें कुछ निर्णय करना होगा और इतने ही खतरे के क्षण में लोग निर्णय करते हैं। नहीं तो निर्णय कोई करता भी नहीं जब जा, जान पर ही आ तभी लोग निर्णय करते अब जान पर बनी आ रही है बात इस सदी के पूरे होते होते दुनिया को निर्णय करना पड़ेगा क्या अगर युद्ध चाहिए तो राष्ट्रों को चलने दो और अगर युद्ध नहीं चाहिए तो राष्ट्रों को विदा करो राष्ट्रों के विदा करते ही हिंदुस्तान को फौजे रखने की जरूरत नहीं किसके खिलाफ फौज रखनी पाकिस्तान को फौजे रखने की जरूरत नहीं किसके खिलाफ फौज रखनी और अभी तो फौजें ही खाए जा रही सत्तर प्रतिशत दुनिया की संपत्ति फौजें खा जाती ये दुनिया स्वर्ग बन सकती जरा सोचो तो अगर ये सत्तर प्रतिशत संपत्ति दुनिया में उत्पादक कामों में लगे और ये फिजूल बैठे हुए लोग जो दिन भर कुछ भी नहीं करते कवायत करते मूर्खतापूर्ण बाएं घूम दाएं घूम मतलब बाएं घूम दाएं घूम कहे के लिए बाए घूम रहे कहे के लिए दाए घूम रहे कोई दिमाग खराब हो गया है काम हो तो जरूर घूमो मगर बेकाम बाएं दाएं घूम रहे हो आगे बढ़ पीछे हट कोई पूछता भी नहीं किस लिए आगे बढ़ना किस लिए पीछे हटना तैयारी चल रही हमेशा खतरा बना हुआ है पड़ोसी का अगर दुनिया से राष्ट्र समाप्त हो जाए तो यह खतरा समाप्त हो जाता है ये भय समाप्त हो जाता अब दुनिया में राष्ट्रों के दिन लग चुके राजनीति के दिन लग चुके सड़ी गली दुनिया राजनीतिज्ञों की अब समाप्त होने का वक्त आ गया बहुत सता लिया दुनिया को अब वो खुद ही अपने हाथ से उस जगह ले आए जहां आदमी को तय करना होगा कि या तो मर जाओ या तो सामूहिक आत्मघात सार्वलौकिक आत्मघात विश्व आत्मघात और या फिर एक महाक्रांति जिसमें कि हम पुराने सारे तौर तरीकों को बदलें, जिसमें कि हम पुराने सारे ढंग धरणों को बदलें। कि हम आदमी को फिर काखा से निर्माण करना शुरू करें आदमी को फिर से बनाने की जरूरत है वही महत्वकारी इस छोटे से पैमाने पर तो हो रहा है यह आज काम छोटा है ये बीस वर्षों में बड़ा हो जाएगा इस सदी के पूरे होते होते तुम देखोगे कि इस काम से आदमी के जीवन के लिए एक दिशा मिलने शुरू हो गई ध्यान की ऊर्जा जगत में फैलनी चाहिए और प्रेम का वातावरण जगत में फैलना चाहिए मेरी दो ही शिक्षाएं अपने भीतर ध्यान में उतरो और अपने बाहर प्रेम में उतरो मेरा विरोध होने वाला है मेरा विरोध पंडित करेंगे पुरोहित करेंगे पोप करेंगे पादरी करेंगे मेरा विरोध राजनीतिक करेंगे समाज के ठेकेदार करेंगे न्यस्त स्वार्थ करेंगे जिनके हाथ में अब तक सत्ता रही है वे करेंगे ये स्वाभाविक है क्योंकि मैं उनको जड़ से काट डालना चाहता हूं ये मूल से क्रांति है मेरा सन्यासी कोई पुराने ढंग का सन्यासी नहीं कोई भगोड़ा नहीं है कि उसे चले जाना है दूर हिमालय में किसी गुफा में बैठ जाना है मेरा सन्यासी जिंदगी में खड़ा होगा और वहां एक नए ढंग से जिएगा उसके जीने के दो पहलू होंगे भीतर प्रेम और ध्यान ध्यान अपने लिए प्रेम औरों के लिए ध्यान उसका केंद्र होगा प्रेम उसकी परिधि होगी और जितने लोग ध्यान और प्रेम से भरते चले जाएंगे उतनी ही दुनिया में युद्ध की संभावना छीण होती चली जाएगी राजनीतिक तो पिट चुके हैं सड़ चुके लाशें खड़ी सिर्फ धक्का मारने की जरूरत है गिर जाएंगे कोई बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत भी नहीं है राजनीति में मैंने सुना है एक आदमी को अपना मस्तिष्क बदलना था उसका पुराना मस्तिष्क सड़ गया था तो वो गया एक सर्जन के पास सर्जन ने कहा कि मस्तिष्क बदला जा सकता है तुम जो मस्तिष्क पसंद करो जितनी तुम्हारी हैसियत जितना तुम्हारी जेब की ताकत उसने जाकर उसे बहुत से मस्तिष्क दिखाए अपनी प्रयोगशाला एक वैज्ञानिक का मस्तिष्क था दाम थे केवल बीस डॉलर और एक राजनीतिक का मस्तिष्क था दाम थे दो हजार डॉलर उस आदमी ने पूछा हद हो गई मैं तो सोचता था वैज्ञानिकों के मस्तिष्क बहुमूल्य होते राजनीतिक के मस्तिष्क का दाम 2000 डॉलर और वैज्ञानिक के मस्तिष्क के दाम केवल 20 डॉलर और इस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिली थी वो चिकित्सक हंसने लगा और उसने कहा तुम समझे नहीं वैज्ञानिक के मस्तिष्क को नोबेल प्राइज मिली थी इसलिए तो इसके दाम 20 डॉलर ये तो अपने मस्तिष्क का उपयोग कर चुका ये राजनीतिक ने तो मस्तिष्क का कभी उपयोग किया नहीं जरूरत पड़ी नहीं ये काम में आया ही नहीं ये तो ब्रांड न्यू समझो इसलिए इसके दाम 2000 डॉलर राजनीतिक को मस्तिष्क की क्या जरूरत है जितना कम मस्तिष्क हो उतनी राजनीति में ज्यादा सफलता की गुंजाइश वो मूढ़ों की दुनिया है और मूल काफी सता चुके ये चंगेज खां और तैमूर लंग और ये नादिर शाह और ये सिकंदर और इनको हम कहते रहे महान इतिहास भरा है इनसे और हम बच्चों की खोपड़ी इन कचरा नामों से भरते ये सारा इतिहास जला दो इस इतिहास की कोई जरूरत नहीं थोड़े से नाम बच्चों को समझा दो बुद्ध के जीसस के जर्थस्त्र के लाओसु के मोहम्मद के महावीर के फरीद के नानक के मलूक के काफी हैं हमें इतिहास पूरा का पूरा और ढंग से पढ़ाना चाहिए उनकी बात पढ़ाओ जिन्होंने प्रेम की कही बात उनकी बात पढ़ाओ जिन्होंने परमात्मा की कही बात उनकी बात पढ़ाओ जिन्होंने जगत को ध्यान के सूत्र दिए किन गधों की बात पढ़ा रहे हो जिन्होंने जिंदगी को बर्बाद किया तहस नहस किया हत्याएं की जो जमीन को खून से भर गए हमें सारा का सारा रंग ढंग बदलना होगा अब बदल नहीं होगा पावला क्योंकि तू ठीक पूछती है आप जानते हैं इस समय दुनिया में युद्ध की चर्चा चल रही और ये चर्चा अब साधारण नहीं है यह असाधारण क्योंकि अब जो युद्ध होगा वो आखिरी है निर्णायक या तो आदमी बचेगा या खत्म होगा अगर बचना होगा आदमी को तो मेरे जैसे लोगों की बात सुननी ही पड़ेगी और अगर नहीं बचना तो ठीक तुम जिस ढंग से रहते रहो रहते रहो ऐसे मर जाओगे जैसे खटमल मच्छर मर जाते ये पृथ्वी खाली हो जाएगी ये पृथ्वी सुनी हो जाएगी ये सदियों सदियों में जो थोड़े से लोगों ने मनुष्य जाति में चैतन्य की अपूर्व ज्योति जलाई है वो बुझ जाएगी ये महतकारी जो बुद्धों ने किया है खो जाए ये मंदिर जो बुद्धों ने बनाया ये धूल धूसरित हो जाए सब तुम्हारे हाथ में सैनिक को विदा करो सन्यासी को जगह दो युद्ध की भाषा बंद प्रेम की भाषा के पाठ पढ़ाओ लेकिन प्रेम की भाषा के पाठ पढ़ाना सब कुछ बदलना होगा आमूल चूल बदलना होगा ये कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ शांति के नारेबाजी लगा दिए और कुछ झंडे लेके शांति का जुलूस निकाल दिया कि हम युद्ध नहीं चाहते इससे कुछ हल हो जाए इससे कुछ हल होने वाला नहीं इसके लिए कोई सृजनात्मक कार्य वैसा ही सृजनात्मक कार्य यहां हो रहा है पावला इसे समझने की कोशिश करो यह सूत्रपात है मेरी दृष्टि में ये सारी बातें हैं मैं जो कर रहा हूं उसमें एक बहुत पूरी की पूरी योजना है उसमें मनुष्य के भविष्य के लिए पूरा का पूरा जीवन दर्शन है प्रश्न पाउला का है भगवान मैं जानती हूं कि कुछ इटलीवासी अपनी नस्ली आस्था से छुटकारा पाने के लिए आपके पास आ रहे हैं क्या उनके लिए कोई उम्मीद है क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं निश्चय ही क्योंकि मैं उन्हें और बड़ा नशा पिलाता हूं। वो क्या खाक नशा करेंगे इटली में कोई मरिजुआना कोई हसीस कोई गांजा कोई अफीम कोई एलएसडी मैं उन्हें ध्यान दे रहा हूं जिसको ध्यान का नशा लग गया फिर सब नशे छूट जाते और ध्यान के नशे की एक खूबी ये नशा है भी और नशा नहीं भी ध्यान बड़ा विरोधाभासी नशा है ये जगाता भी है और डुबाता भी ये मदमाता भी है ये मस्ती से भी भर देता है और ये परम बोध को भी जगा देता है ये तुम्हारे भीतर चैतन्य को भी प्रखर करता है तुम्हारी मूर्छा को भी तोड़ता है और तुम्हारे पैरों में नृत्य भी दे देता है और तुम्हारे गले में गुनगुन भी भर देता है ये तुम्हें गीत भी देता है ऐसे गीत ऐसे रंग कि तुम्हारे प्राणों में इंद्र धनुष फैल जाए कि तुम्हारे प्राणों में कमल खिल जाए जिसने इस नशे को किया उसके सब नशे छूट जाते मेरी तो दृष्टि ही यही है कि जो लोग भी दुनिया में नशा कर रहे वो असल में ध्यान की ही तलाश कर रहे हैं उन्हें ध्यान का पता नहीं चल रहा इसलिए बेचारे अंधेरे में टटोल रहे हैं, जो हाथ लग जाता शराब किसी ने पी ली मैं मानता हूं कि वो ध्यान की ही तलाश कर रहा है लेकिन ध्यान तो बोतलों में बंद हर जगह मिलता नहीं शराब मिल जाती शराब पी के भी वो क्या कर रहा है वो यही कर रहा है कि थोड़ी देर को मन के उपद्रव भूल जाना चाहता है मगर मन के उपद्रव मिटते नहीं दूसरे दिन सुबह फिर वापस खड़े दुग्नी ताकत से खड़े जो आदमी मारी एलएसडी और इस तरह के नशे ले रहा है वो क्या कर रहा है उसकी जिंदगी फीकी हो गई उदास हो गई ऊप से भर गई अब उसे जिंदगी में कुछ रस और अर्थ नहीं मालूम होता वो घबरा गया है सब रंग खो गए सब गीत उजड़ गए कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता जिसमें गरिमा हो महिमा हो उसे लगता है कि मिट जाऊ मर जाऊं या कुछ रास्ता मिले जिससे अर्थवत्ता पैदा हो तो बेचारा नशा कर लेता है नशा कर लेता है तो फिर वृक्ष हरे दिखाई पड़ते है थोड़ी देर को फिर फूल सुंदर मालूम होते हैं। फिर तितलियों में परमात्मा के हस्ताक्षर अनुभव होते फिर चांतारों में रोशनी आ जाती फिर उसकी आंखें चमकती हैं बच्चों की तरह फिर आश्चर्य विमुक्त होता है वह लेकिन ये कितनी देर टिकेगा थोड़ी देर बाद फिर वापस इसी भूमि पर खड़ा वो सिर्फ कल्पना थी वो ध्यान का भ्रम था ध्यान इसी को स्थाई रूप से देता है नशे जिसकी केवल भ्रामक अनुभूति देते हैं। ध्यान उसी को स्थिर रूप से देता है और एक बार देता है तो फिर जाता नहीं मैं कोई नशों का नशे करने वालों का इलाज नहीं कर रहा हूं मैं उनकी खोज पहचानता हूं इसलिए मेरे पास जब आके कोई नशा करने वाला कहता है कि क्या मैं भी संन्यासी हो सकता हूं क्योंकि मैं शराबी हूं क्योंकि मुझे गांजा पीने की आदत मैं कहता हूं तुम इसीलिए तो शराबी हो इसलिए तुम गांजा पीते थे अंधेरे में टटोलते थे अब तुम रोशनी में आ गए अब तुम सन्यासी हो ही जाओ जिसने कभी गांजा नहीं पिया कभी अफीम नहीं खाई जो गोबर गणेश की तरह किसी दुकान पर बैठा रहा हमेशा वो क्या खाक सन्यासी होगा तुम कम से कम तलाश तो करते थे तुम खोज तो करते थे खोज गलत जा रही थी मगर खोज तो खोज गलत हो तो भी कम से कम है तो जो गलत खोजता है वो एक दिन ठीक भी, भी खोज देगा मैं कोई इलाज नहीं करता लेकिन मैं इतना बड़ा नशा दे देता हूं उसके सामने छोटे नशे अपने से डूब जाते तुम चिल्लू भर पानी में डूबने की कोशिश कर रहे थे मैं कहता हूं सागर है पूरा कहा तुम चिल्लू भर पानी में डूब रहे कैसे डूबोगे डूबी नहीं सकते ये रहा सागर मारो डुबकी ऐसी कि फिर निकलना ही नहीं तीन बच्चे स्कूल में चर्चा कर रहे थे एक बच्चे ने कहा कि मेरे पिता बड़े गोताखोर हैं। जब पानी में गोता मारते हैं पांच सात मिनट तक बाहर नहीं निकलते दूसरे बच्चे ने कहा ये कुछ भी नहीं गोताखोर है मेरे पिता जब गोता मारते हैं तो आधा आधा घंटे तक पानी में नजारत हो जाते तीसरे कहा ये कुछ भी नहीं गोताखोर है मेरे पिता आज सात साल हो गए जो गोता मारा है सो निकले ही नहीं मैं तो तीसरी तरह का गोता सिखाता हूं कि जिसने मारा सो मारा फिर निकलने का कोई सवाल नहीं पांचवा प्रश्न भगवान आप कहते हैं कि पंडित पुरोहितों द्वारा चलाए जा रहे धर्म नकली हैं, फिर वे सदियों सदियों से चले आ रहे हैं क्यों धर्म ज्योति इसीलिए असली को चलाना मुश्किल क्योंकि असली को खरीदने वाले मुश्किल से मिलते हैं। असली जरा महंगा सौदा है असली के लिए कीमत भी असली चुकानी पड़ती नकली सस्ता मिल जाता है मुल्ला नसरुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में था एक हीरे की अंगूठी लाके भेंट की बड़ा हीरा, बेर के बराबर हीरा होगा स्त्री भी चौंकी सोने में जड़ा ऐसे चमकता था खुश हो गई उंगुली में पहने आए जब नसरुद्दीन ने उसे एकदम नसरुद्दीन के गले लग गई और कहा नसरुद्दीन तुम सच ही मुझे प्रेम करते हो तुम जैसा मुझे कोई प्रेम नहीं करता मगर एक बात तो बताओ क्या ये हीरा असली नसरुद्दीन ने कह असली नहीं है तो जिस हरामजा से मैंने खरीदा उसने डेढ़ रुपए मेरे मुफ्त खा गया डेढ़ रुपए में असली हीरा बेर के बराबर वो भी सोने में जड़ा नसुद्दीन बोला कि अगर नकली हो तो बता खोपड़ी खोज लूंगा उसकी जिसने मुझे बेचा असली कहके बेचा और नकद डेढ़ रुपए दिए हालांकि जो डेढ़ रुपए मैंने उसे पकड़ाए हैं वो भी कोई असली नहीं थे इसलिए अगर नकली भी है अपना कुछ गया नहीं अपना कुछ खोया नहीं मगर उसको मजा चखा के रहूंगा नकली है धर्म पंडित पुरोहितों द्वारा चलाए हुए इसीलिए चलते मगर तेरा पूछना भी ठीक है कि फिर सदियों सदियों से क्यों चलते ये सवाल उठता है कि जब इतनी सदियों से चल रहे हैं तो जरूर कोई सच्चाई होगी हमारा गणित ऐसा है कि जब इतनी पुरानी कोई बात चलती है तो इसमें सच्चाई होनी ही चाहिए पुरानी बात में सच्चाई का कोई संबंध नहीं है पुराने होने से सत्य का कोई नाता नहीं है पुराना सिर्फ इतना ही बताता है कि भीड़ को रुचिता रहा है और भीड़ को सत्य से क्या लेना देना है भीड़ को असत्य रुचिता है भीड़ को चाहिए सांत्वना संतोष और असत्य बड़े संतोष संतोषदायी असत्य बड़ी सांत्वनाएं देते हैं। सत्य कमाना हो तो कीमत चुकानी पड़ती शायद जीवन से कीमत चुकानी पड़े शायद अपने को कुर्बान करना पड़े शायद गर्दन उतार कर रखनी पड़े असत्य तो कुछ नहीं मांगता तुमसे असत्य तुमसे मांगता है कि कुछ चढ़ा दो पैसे और तुम भी होशियार हो तुम दो पैसे भी नकली चढ़ाते हो मेरे गांव में झांकियां कृष्ण की बड़े जोर शोर से मनाई जाती थी वो उस गांव की खास बात थी आसपास दूर दूर से गांव के लोग झांकियों को देखने आते थे कृष्णाष्टमी के समय सावन में जब झूले पड़ते तो मंदिर ऐसे सज जाते और बड़ी भीड़ लगती तो मैं भी चार छह बच्चों का झुंड बना के झांकियों में पहुंचता था और हमने एक तरकीब निकाल रखी थी उस समय दो पैसे का एक सिक्का चलता था जो करीब करीब रुपए के बराबर होता था उस पे हम चांदी का बर्क चढ़ा देते थे तो बिल्कुल रुपया मालूम होता था और झांकियों में इतनी भीड़ होती थी और इतने पैसे चढ़ते थे सवाल ही नहीं था हाथ में देने का पुरोहित लोग यू फेंकते थे सो नकली दो पैसे का जो सिक्का होता था चांदी का वर बर्फ चढ़ा उसको हम भी फेंकते थे जोर से काफी खनखना पुजारी को दिखाई पड़ जाए कि रुपया फेंका गया और तत् मांगते कि आठाने वापिस के दिन बड़े लाभ के दिन एक एक मंदिर में चार चार छह छह दफे जाते फिर पुजारियों को थोड़ा सा खोने लगा कि मांगा क्या है ये लड़का छह छह दफे आता है एक ही रात में और हर बार रुपया और क्या थनक के फेंकता फिर वो जब रात को इकट्ठे होकर पैसे गिनते होंगे तो उनको पता चलना शुरू हुआ कि ये छह दो दो पैसे के सिक्के नकली हैं और इन पिछांदी का वर्त चढ़ाया हुआ है एक दिन एक पुजारी ने जैसी मैंने रुपया फेंका उसने तत्म को रुपया पकड़ा और कहा कि तुम रोको आज धोखा न दे सकोगे नकली दो पैसे पकड़ा जाते हो और साथ में अठन्नी भी हमसे ले जाते हो मैंने उनसे कहा कि तुम जो झूला लटकाए इसमें कोई असली कृष्ण बैठे किसको झूले झूला रहे हो तुम हम वही कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो तुम जरा बड़े पैमाने पर कर रहे हो हम जरा छोटे पैमाने पर, पर हमारी उम्र भी अभी कम है जब बड़े हो जाएंगे हम भी बड़े पैमाने पर करेंगे अभ्यास तो करने दो जी अभी से अभ्यास करेंगे तभी तो करते करते बात बनेगी वो भी हंसने लगा उसने कहा ये बात तो ठीक है ये ले भैया अठनी तू औरों को मत बताना ये राज अपने तक रखना और मैंने कहा कि तुम्हें भी हम थोड़ी धोखा देते मंदिर में गांव में कोई तीस पैतीस मंदिर सभी को देते सबको समान भाव से देते हम सबको समदृष्टि से देखते यही तो गीता में कहा है कृष्ण कि सबको समृष्टि से देखो ये धड़ी चलती है और तुम धोखा धड़ी चलाओगे तो जनता भी जानती है चार पैसे में मिल जाता है पुरोहित सत्यनारायण की कथा करा जाता है मोक्ष भी सद गया चार पैसे में मोक्ष साध रहे हो महावीर मूरख थे जो बारह वर्ष मेहनत की ध्यान पर सिर पटका बुद्ध बुद्धू थे छह वर्ष तक जान दाव पे लगाई तब कहीं ध्यान को उपलब्ध हुए और तुम सत्यनारायण की कथा करवा रहे हो चार पैसे में उस आदमी से जिसको सत्य का कोई भी पता नहीं तुम भी जानते हो चार पैसे में कोई सत्यनारायण की कथा कहने आएगा और उस सत्यनारायण की कथा को तुमने कभी सुना ना है ना उसमें सत्य है ना कहीं नारायण मगर सुनता कौन किसको पड़ी सुनने की किसको लेना देना झूठ का व्यापार काफी गर्म है झूठ चलना बड़ा आसान है असली चीज से नकली अधिक चलती प्यारे सिर पीट रहे हैं आसमान के तारे उन्हें कोई पूछता नहीं चमक रहे फिल्म के सितारे किस्मत के मारे चांद को चांदी सूरत खलती क्योंकि असली चीज से नकली अधिक चलती रात रात आंखें सारी गर्मी के सीजन दस दफे किया रिवीजन फिर भी न हुए पास टूट गई आस जो मस्ती मारे साल भर वे ही मार ले गए फर्स्ट डिविजन समझे प्रिजन विद्या के अध्ययन से नकल अधिक फलती क्योंकि असली चीज से नकली अधिक चलती जैसा कि सब जानते चांद से ज्यादा चंद्रमुखियों की कद्र होती राज सिंहासन बना झूठ का आसन सच्चाई कब्र में सोती कच्चा मोती सुंदरियों के वक्षों पर चमके और वैधराज के खल में बेचारा पिस्ता पक्का मोती देख देख पड़ोसिन के गहनों को ईमानदार हरीशंद की बीबी रोती है कहती है हमें खाने को तेल नहीं और यह कुत्ते की पूछ पर मक्खन मलती क्योंकि असली चीज से नकली अधिक चलती आगे सुनो भैया रो रहा अपनी किस्मत को मगन मलिया, मनमोहन जी मिलाते रहे चूने में नमक सोडे में चूना गरम मसाले में कचरा भूना दाम लिया दूना जीरो में लकड़ी का बुरादा उच्च विचार जीवन साधा, मिर्च में घिसी ईटा शक्कर में पानी सिंचा खूब पैसा खींचा मलिया जी रो रो कर कहते हैं बेकार गए जिंदगी के दस साल हम बेवकूफ बेचते रहे असली माल असली तमाकू असली लैया लेडूबी अपनी नैया असली होती महंगी नकली होती सस्ती महंगी कौन लेगा पागल है क्या बस्ती महंगी से प्यारे सस्ती अधिक छपती है सस्ती अधिक खपती है क्योंकि असली चीज से नकली अधिक चलती है गाँव की महासुंदरी भी शहर में नहीं फपती है और शहर की प्रौड़ा भी बच्ची सी लगती पाउडर का लेप मॉडर्न वेस चमचमाता फेस ओठो पे लाली आंखों में काजल की काली केसों में नकली विक से जवानी नहीं ढलती क्योंकि असली चीज से नकली अधिक चलती होशियार लोग समझते हैं कि नकली में असली से ताकत होती ज्यादा डालडा खाने वाला फूलता जाता जीवित राम जंगल जाते रामलीला का राम पूजा जाता ईसा का गला सूली पर लटकता और ईसाई गले में सूली लटकाता आत्मकथा होती सच्ची व्यंग कथा झूठी इसलिए आत्मकथा से ज्यादा व्यंग पढ़ा जाता पहलवान रियाज करते रह जाते नकली मूछ वाले बन जाते दादा नेताजी को वोटें कैसे मिली राज है उसका झूठा वादा गाने को लोग भूल जाते पर पैरोडी चलती झूठों के आगे सच्चे की दाल नहीं गलती क्यूँकी असली चीज से नकली अधिक चलती है असली फूल से ज्यादा कागज के फूल जीते शराब से ज्यादा लोग कॉकटेल पीते क्यूँकी अर्धनारीश्वर को पूजने वाले हम भारतवासी हैं, समन्वयवादी हैं, मिलावट के आदि मेल जोल से रहो कह गए हमारे दादा दादी अपनी से ज्यादा पढ़ाई हमें जचती है प्योर चीज से ज्यादा मिली भली लगती है दूध में कहा वह मजा हमें तो चाय अच्छी लगती डॉक्टरों की सलाह भी सुन जाइए, बच्चों को असली दूध न पिलाइए अगर लिखा होगा उनके भाग्य में तो अमूल या लेक्ट्रोजन मिल जाएगा बाजार में उसी को घर लेते आइए डिब्बों के दूध से बच्चों की हेल्थ बनती केवल ना समझो के घर में आजकल गाय पलती क्योंकि असली चीज से नकली अधिक चलती है। रोती है बुद्धिमानी चालाकी की है मुस्कुराती बेईमानी ईमानदारी फसती है दिए सभी चुक जाते अंधेारी नहीं मिटती है जिंदगी का अंत है पर मौत नहीं मरती है पैर तो थक जाते वैसाखी नहीं थकती क्योंकि असली चीज से नकली अधिक चलती धर्म जो वो जो नकली है चलता रहा स्वभाव इसलिए चलता रहा कि नकली असली को अर्चन असली को हजार बाधाएं वह बिल्कुल स्वाभाविक जितनी पुरानी चीज हो उतने समझ बूझ के सोच विचार के ग्रहण करना समझ लेना कि इतनी पुरानी है तो जरूर नकली होगी। इतनी देर चलती रही इतनी भीड़ में चलती रही असली हो कैसे सकती है सत्य सदा नया है नित्य नूतन है सत्य उतना ही नया है जैसे सुबह की ओस नई जैसे सुबह की सूरज की किरण नई झूठ तो पुराना बहुत पुराना लेकिन झूठ अपना खूब प्रचार कर लेता है झूठ ही अपना प्रचार करता है झूठ प्रचार पर जीता है और प्रचार के करिश्मे, विज्ञापन के अद्भुत करिश्मे, खूब जोर शोर से प्रचार करो वहीं तो पंडित पुजारी कर रहे हैं हजारों हाँ साल से तुमको फिर ख्याल भी नहीं आता कि हम ये क्या कर रहे हैं पत्थर की मूर्ति के सामने हाथ झुकाए खड़े हो आदमी की बनाई मूर्ति आदमी की सजाई मूर्ति और तुम हाथ झुकाए खड़े हो और जिंदा आदमी को हाथ जोड़ने में तुम्हें मुश्किल हो जाती पत्थर की मूर्ति भगवान बनी बैठी और जिंदा आदमी में तुम्हें भगवान दिखाई नहीं पड़ता कैसा गजब है प्रचार ने कैसा तुम्हें अंधा किया है कैसे आंखों पर चश्मे चढ़ा दिए रंगीन चश्मे जो चढ़ा दिया वही दिखाई पड़ने लगा है। नया हो तो संभावना भी है सब ठीक और ध्यान रखना सत्य को चुनना हमेशा सूरी को चुनना है सत्य को चुनना हमेशा दुर्गम को चुनना है सत्य को चुनना हमेशा खडक की धार पर चलना है इसलिए थोड़े से ही साहसी चुन पाते आखिरी प्रश्न भगवान मैं डॉक्टर हूं लेकिन मेरी डॉक्टरी चलती नहीं क्या परमात्मा मुझसे नाराज है आपका आशीष चाहिए डॉक्टर शोभालाल मुझे तो कुछ लगता नहीं आशीर्वाद देने में मेरा क्या चाहता है लेकिन फिर मरीजों का भी ख्याल आता है नहीं चलती तो कुछ राज होगा डॉक्टरी कोई हवा में तो चलाओगे नहीं कोई पतंग तो नहीं है डॉक्टरी हवा में उड़ाओगे मरीजों पर चलाओगे मरीजों की तुम दुर्गति किए होगी नहीं तो चल गई होती। परमात्मा क्यों नाराज होने लगा परमात्मा तो तुम पर खुश ही होगा तुम लोगों को परमात्मा की प्यारे बना देते हो वो तो बहुत चाहता होगा कि शोभालाल की चले खूब खेले शोभालाल भेजे और और आदमी मगर मरीज को भी तो हक है अपनी जान बचाने का कि नहीं मरीज को भी आत्मरक्षा का जन्मसिद्ध अधिकार है या नहीं तुमको तो मैं आशीर्वाद दे दूं, तुम तो एक और मरीज अनेक तुम्हारा प्रश्न देख कर मैं सोच ही रहा था कि दे दूं आशीर्वाद फिर मैंने सोचा मगर आशीर्वाद का मतलब क्या होगा पता नहीं तुम कितने मरीजों को एकदम स्वर्गवासी बना था और बहुत दिन से अगर चली नहीं है तो तुम एकदम तैयारी बैठे हो अपने छुरी कांटे पे धार रख रहे हो अपना साफ सामान बिल्कुल तैयार किए बैठे हो एकदम टूट पड़ोगे मुल्ला न सुदीन ऑपरेशन कराने गया था घबरा रहा था कोई भी घबराता है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन था पेट कटेगा पसीना पसीना हुआ जा रहा था यद्यपि ऑपरेशन थिएटर तो वातानुकूलित था लेकिन पसीना चू था डॉक्टर ने कहा ऐसा क्यों घबराते हो नसरुद्दीन नसरुद्दीन ने कहा इसलिए घबराता हूँ कि मेरा पहले ही ऑपरेशन है। अरे डॉक्टर ने कहा तू फिक्र मत कर मैं घबराता मेरा भी ये पहले ही ऑपरेशन जब मैं नहीं घबरा रहा तू क्यों घबरा रहा नसरुद्दीन उठ के खड़ा हो गया उसने क्या फिर हम चले ये तो बहुत झंझट हो गई पहले ही ऑपरेशन तो तुम जरा किसी और पे अभ्यास करो पहले पशु पक्षियों पे अभ्यास करो फिर आदमियों पे करना तुम एकदम आदमियों पे अभ्यास करना चाहते हो क्या विचार चलती नहीं तो कुछ कारण होगा कारण खोजो कहीं भूल चूक होगी लेकिन हमारे मुल्क में कारण कारण खोजने की किसी को जरूरत नहीं नहीं चलती तो उसका मतलब है किस्मत में खराबी है वाह अरे दूसरों की किस्मत अच्छी है ये कहो तुम्हारी किस्मत में खराबी ऐसा कुछ नहीं मुल्ला नसुद्दीन अपने गधे पर सजर पड़ा मैं उसे देखने गया मैंने सुना कि नसुद्दीन तुम्हारे गधे ने बड़ा जब काम किया बड़ा होशियार गधा है मैंने सुना कि तुम तो गधे से जर पड़े और गधा गया और डॉक्टर को बुलाना है अरे नसुद्दीन बोला क्या डॉक्टर को बुला के लाया डॉक्टर शोभा को बुला लाया है। इसमें कोई और डॉक्टर ना मिला बस्ती तुम पहले अभ्यास करो दिन के अभ्यास करो और भी गधे मिल जाएंगे पहले मुफत अभ्यास करो या कुछ पैसे दे के अभ्यास करो और अगर नहीं ये सब सुविधा हो तो तुम पंजाब से ले जाओ और होशियारपुर में बस जाओ क्योंकि मैंने ये कहानी सुनी मुल्ला नसरुद्दीन अपने काम के सिलसिले में एक बार होशियारपुर गया। रात 10 बजे गाड़ी होशियारपुर पहुंची। इस लंबे सफर में मुल्ला को पेट में जोर का दर्द हो गया जाकर उसने स्टेशन मास्टर से पूछा कि क्या यहाँ सवारी का स्टेशन मास्टर बोला बड़े मिया सवारी के नाम पर तो यहाँ बस तांगे एक के चलते मुला किसी तरह स्टेशन ऐसी बाहर निकला देखा सामने ही एक तांगा खड़ा हुआ था तथा घोड़ा रात के अंधेरे में ही सड़क पर डाली गई घास चल रहा था उसने पास से जाते हुए व्यक्ति से पूछा क्यों भाई इस तांगे का ड्राइवर वह गांव का व्यक्ति बोला कि भैया यह ड्राइवर क्या होता है नोला रे हद कर दी मूर्खता की जैसा सुना था वैसा ही पाया अरे जो टांगा चलाया उसे ड्राइवर कहते है। इस पर वो व्यक्ति प्रसन्न होकर बोला अच्छा अच्छा अब पता चला कि ड्राइवर किससे कहते हैं तो वह देखो सामने ही रहा इस टांगे का ड्राइवर जुटा घास चल रहा है मुल्ला को ऐसी बातों से बड़ा दुख हुआ कुछ समय बाद तांगे वाला आया और उसने टांगे वाले से किसी तरह डॉक्टर के यहां चलने को कहा तांगे में जो दचके खाए दर्द और बढ़ गया रास्ते में मुल्ले ने देखा घर घर दिए जल रहे कहीं पाँच दिए जल रहे हैं, तो कहीं दस तो कहीं पूरी दीपावली दिए ही दिए थोड़ी देर बाद तांगे एक टूटे से घर के आगे जाकर रुका और तांगे वाले ने कहा लीजिए बड़े मिया सामने ही डॉक्टर साहब का घर है मुल्ले ने जाकर दरवाजा खटखटाया एक वृद्ध व्यक्ति ने लालटेन हाथ में लिए दरवाजा खोला न बोला आओ आओ सुनाओ क्या तकलीफ नद्दीन बोला बड़े मिया मैं बाहर से आया हूँ और पेट में बड़े जोरों का दर्द हो रहा है दर्द तो वैसी जोर से हो रहा था इस तुम्हारे होशियारपुर के तांगे में बैठ के तो बिल्कुल प्राण निकले जा रहे हैं, आत्मा ही उड़ी जा रही जल्दी कोई दवा दीजिए नहीं तो पिंजरा ही पड़ा रह जाएगा पक्षी उड़ जाएगा बड़े मियां बोले चिंता मत करो बरखदार अभी लो ऐसी दवा देता हूँ कि मर जड़ से ही खत्म हो जाए बड़े मिया दवा बनाने लगे और साथ ही दोनों की बातचीत में होने लगी नसरुद्दीन ने पूछा की अच्छा ये तो बताओ बड़े मियाँ रहे बड़े मिया बोले बात यह है बरखुरदार कि जिस डॉक्टर के हाथ से जितने मरीज मरते हैं वो अपने घर के सामने उतने ही दिए जलाता है। तो रास्ते में तुमने जो दीपावली देखी वो मरीजों के मरने के उस समय मनाते है हम लोग इतनी देर में दवा तैयार हो चुकी थी मुल्ला ने दवा पीते हुए कहा मगर बड़े मिया हर घर के ऊपर कहीं पांच दिए कहीं दस दिए तो कहीं कतार ही कतार लगी है दियो की मगर आपके घर के ऊपर तो एक भी दिया नहीं जल रहा है क्या बात है बड़े मियाँ खींच निपुर थे वो बोले है, है, है जलेगा बर जलेगा अरे परमात्मा ने चाह तो आज ही जलेगा उसी ने तो तुम्हे मेरे पास भेजा है डॉक्टर शोभालाल अब नहीं तुम किस प्रकार के डॉक्टर हो होम्योपैथी के डॉक्टर हो कि एलोपैथी के डॉक्टर हो के आयुर्वेदिक के डॉक्टर हो कि बायोकेमिस्ट्री के डॉक्टर हो कि नेचुरोपैथी के डॉक्टर हो, हो इस वक्त इतने डॉक्टर है मरीजों को मारने के लिए इतने लोग पीछे पड़े एक मरीज और हजार मारने वाले जल से काट डालते बीमारी हो या ना हो इलाज करने वाले एकदम पीछे पड़ जाते इलाज करने वाले चारों तरफ मौजूद है पता नहीं तुम किस तरह के डॉक्टर हो और आशीर्वाद मांग रहे हो और मैं ध्यान करता हूं तुम्हारे मरीजों का परमात्मा नाराज नहीं लेकिन कुछ सोचो कहीं कुछ भूल तुम्हारी हो रही होगी ये हमारी पुरानी आदत हो गई परंपरागत आदत हो गई हम अपनी भूल ही नहीं देखते हम हमेशा भूल किसी और जगह खोजते किस्मत में कर्मों में अपने में नहीं कहीं और टालते हैं दायित्व को ये सोचने की प्रक्रिया गलत है ये सोचने की प्रक्रिया अवैज्ञानिक है तुम सोचो ध्यान करो क्या भूल चूक हो रही और कहीं ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती डॉक्टर बन गए कई दफे यूं हो जाता है कि माँ बाप को डॉक्टर बनाना है सो तो बना देते हैं जिसको दर्जी बनना था वो डॉक्टर हो गया जिसको डॉक्टर बनना था वो चमार है जिसको चमार बनना था वो मिठाई बेच रहा है जिसको मिठाई बेचना था वो कपड़े बना रहा है सब गड़बड़ हो गया है कोई किसी को सुविधा नहीं देता मौके नहीं देता कि वो जो होना चाहे हो एक छोटे बच्चे से मैंने पूछा कि तू क्या बनना चाहता उसने कहा मैं बड़ी उलझन में मेरे बाप मुझे डॉक्टर बनाना चाहते मेरी माँ मुझे इंजीनियर बनाना चाहती, मेरे चाचा संगीतज्ञ वो मुझे संगीतज्ञ बनाना चाहते और मेरी चाची मेरे चाचा से परेशान उनको तलाश दे रही वो कहती है भूल के संगीतज्ञ मत बनना ये संगीतज बड़े चरित्रहीन होते ये लफंगों की तरह नालूम कहा संबंध बना लेता है इसलिए तो उसको तलाश दे रहे हो तू संगीत भर मत बनना तू कुछ भी बन जा तक नहीं सुना बड़ी उलझन में पड़ा हूँ कि अब क्या बनू क्या ना बनू और मुझसे तो कोई पूछते नहीं कि तुझे क्या बनना है सब थोप रहे हैं अपनी अपनी करीब करीब दुनिया में ये अस्त व्यस्तता है और लोग थोप रहे हैं तुम पे कि तुम्हें क्या बनना है इसलिए तुम्हें ठीक से तय नहीं हो पाता की तुम्हारे जीवन की अपनी स्वाभाविकता कहाँ खिलेगी कहाँ फलेगी मैं चाहता हूं एक ऐसा जीवन एक ऐसी व्यवस्था जहां प्रत्येक बच्चे को धीरे धीरे हम उसकी नियति की तरफ ले जाएं, उस बच्चे को समझें नहीं अपनी आकांक्षाएं आरोपित करें जिसको लोहार बनना था वो डॉक्टर बन गया तो वो गड़बड़ तो होने वाली जिसको दर्जी बनना था वो इंजीनियर बन गया वो क्या खाक इंजीनियर बनेगा जिसको चमार होना था वो शिक्षक हो गया वो चमहारी जारी रखेगा शिक्षक के बहाने चमहारी ही जारी रहेगी इस दुनिया में आज हालत ऐसी है कि प्रत्येक व्यक्ति वहां जाओ उसे नहीं होना चाहिए बहुत कम लोग वहां जाओ उन्हें होना चाहिए इसलिए इतनी अस्त है इतनी अराजकता है इसमें भगवान का कोई कसूर नहीं इसमें आशीर्वादों की कोई बूल नहीं हमें पुनर्विचार करना चाहिए तुम फिर से सो सोचो शोभालाल सो अगर तुम्हें लगता हो कि ये तुम्हारा रस नहीं है इसमें तुम्हारा आनंद नहीं अभी भी छोड़ दो अभी क्या बिगड़ा है बड़े हो जाओ दुकान खोल दो नौकरी कर लो बर्तन मलो तंदूरी रोटी बनाओ कुछ भी करो मगर जिसमें तुम्हारा रस हो और एक बात ध्यान रखो काम कर रहा सवाल यह है कि जो भी जो कर रहा है उसे परम कुशलता से कर रहा है यानी जब लिंकन राष्ट्रपति हुआ अमेरिका का तो एक आदमी ने उसका अपमान करने के लिए पहले ही दिन जब वो अपनी सभा में संसद की बोल रहा था बीच में खड़ा हो गया और कहा कि एक बात ना भूल जाना महा लिंकन कि तुम्हारे पिता मेरे घर जूते सीते थे लिंकन के बाप चम्हार थे सन्नाटा हो गया संसद में कि क्या भद्दी बात मगर अपमान करने के लिए कही गई थी लेकिन लिंकन अपने किस्म का आदमी था लिंकन ने कहा अच्छी याद दिलाई मैं अपने पिता का अनुग्रह मानता हूं कि उन जैसे जूते सीने वाला आदमी मैंने दूसरा नहीं देखा मुझ जैसे प्रेसिडेंट तो बहुत हो गए और बहुत होंगे मगर उन जैसा जूते सीने वाला बस उन जैसे ही था उनकी जगह कोई भर नहीं सकता और मैं ये पूछना चाहता हूं उन्होंने तुम्हारे घर जूते सीये क्या तुम्हें कोई शिकायत क्या अभी भी उनके बनाए जूते तुम्हें काट रहे हैं कोई तकलीफ तुम्हें आज क्यों याद आई अब तो वे जिंदा भी नहीं लेकिन मैं धन्य भागी हूं कि मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने कभी गलत जूते नहीं सीए और जिसके जूते एक बार सिए वो सदा फिर उनके पास जूते सिलवाने आया वो अद्भुत चमार थे वो कलाकार थे यही मेरे जीवन के संबंध में दृष्टि न कोई काम बड़ा होता न कोई छोटा होता तुम जो करो वो श्रेष्ठता से करो कुशलता से करो उसमें कला हो प्रतिभा हो फिर तुम जो भी करो बुहारी लगाओ कोई हर्जाने कोई डॉक्टर या इंजीनियर होना या राजनेता होने की जरूरत नहीं राष्ट्रपति होने की जरूरत नहीं अगर जूते भी तुम सी सकते हो बेजोड़ अद्वती तो तुम्हारे जीवन में धन्यता होगी तुम जीवन में तृप्त होगी जो व्यक्ति जो करने को पैदा हुआ है अगर वही कर पाए तो उसके भीतर आज चिंतन